श्री श्री राम कृष्ण कथा श्रीरामकृष्णकमृत तृतीय पच्छेदह, केवल पांडित्यम, मूरा साधनम, तथा विबेक वैराग्ये, विवेकवैराग्ये सदत श्री प्रभो भावा जात चंद्रमुख दिव्य ज्योति बाह्य ज्ञान रेशता निरव प्रचम एव निरवक्नेचंनाथ साक्षात्कुन अस्त बहु क्षण प्रकृतिस्थ साल वक्ति मैं जलं पेय सर युछत तदा भक्ता ज्ञात अर्हति स्म यद अत्र यदान क्रमशो बाह्य जान इति श्री प्रभु भाव वक्त प्रवर्त तश्वर विद्यासागर दर्शित असि तथम पुनः अवदम माता अहम अपरमे एक पंडित दिदीक्षु अतः अहम इत आनीत परम शशधर प्रति पश्यन ब्रूते तात अधिक बल तैत किंचिदृद्धि साधन की कयदिना चन भजन प्रागेव वृक्षारोहणत मित प्राप्ति प्रयास परया लोकहितकते एक क्रीय से शर मस्तक अवन्मय्य नमस्क यदा प्रथमतः तव विषय शुतवा अपृक्ष यद अब पंडित किं केवल पंडित अथवा विवेक वैराग्यवादेश आचार्यों नहति यंडिता निर्विक स पंडित एवं यदि आदेशों तहि लोकशिक्षा न दोषा आदेशं प्राप्य यदि कोप लोकशिक्षा दत्ते तदा तोपी न पाजे नाग्वादने सकासाद यदि किरण एक कि आया तदाईशक्ति महांतो महांत पंडिता मही कीटाते प्रदीपे प्रदीपिते प्राविट कीटा वृंदस स्वत विनैव तथैव तथा येस तेन लोकाहन न करनीय अमुक समय प्रवचन भविष्य वार्ता प्रेषण न आवश्यक स्वीय आकर्षण योका स्वतः तत्समीप आगे तदा नृप्रभु सर्वे वृंदस आगछ वद्न कि आम्रम सन्देश मिष्ट्यदी शालाक आनीतवा भास्क्य अहम तपसारय मह्यं तत्स न रोचते ना हम कि इच्छा अयस्का कि अयो वद वचनेन ऐहितिहेती वचन नयोजन अय स्व अयस्का आकर्षण धावत एती। जनो न पंडित सत्य परम न मंत्य काूनता अस्तकाध्यनत कि ज्ञान बोति यहाँ प्राप्त शोणंत जान तजान ईश्वरत आयातिशेषं नवती तद्देशान्यपरीपन सचन मापय अपर क राशि अग्रत प्रेरय तथा यहाँ प्राप्त जन सालोक प्रशिक्षण कौती माता तत्पात स्थित ज्ञान राशि अग्रेस तज्ञान निशेषं न होती सकत्मा कटाक्षलाभे सती किं पुनः ज्ञा सै पृछाई कि आदेश प्राप्त न वाजरा आम अवश्यम आदेश प्राप्त किं भो महोदय पंडित न आदेश तादृश कोपना गृहस्वामी अलब्धा देश सत्य कर्तव्य ध्या प्रवचन कौती श्रीरामकृष्ण य आदेश न प्राप्त तरह प्रवचनेन किं सै क्राह्म प्रवचन कुरन्वादीत भ्राता अहम कियं अब एक अकव तद अकव एकद्द्वा लोका मिथ आलपी स्म धि कि व्याल सुरायी आसी एत भाषण तो विपरीता प्रतिक्रिया अत उत्तम जनो न भवति चेत प्रवचनतः कोपी उपकारो न बरसालवास्तव्य कशन उप विचारक अवदत् महाशय भवता चारंभ क्रीयताम तदा अहम कटिबंध करह अवदमि आख्यानमे एकुणु तेजे हाल दार पुष्क पुष्क अस्त लोका तत्टे पुलिस अकुव प्रातः ये पुष्क आया स्म भूतापसारूकूल भर्सन तैरकरी परम भर्सनता कपकारो न जाता है पुनः परेद्यु प्रातः तटे पुरीत्सर्ग कृत लोका अप्य अंतरम आंगल विकसत कचन प्रत्यादीष्ट पुषापुष्कीपेक आदेशपत्र संलगयती स्म किम आश्चर्य चिरायपुरस्ग स्थगि जाता है अतः वच् तुक्ष जन प्रवचनेोपकारो नशे सती लोक मन सैन ईश्वरादेश लोक न नवती यो लोकशिक्षा दाशती सोत्यन शक्तिमा भेत कलिकी जनाह संती। तैह सह त्वया इख्याजना सी तैयार विधेयं चतुर्दीक्षु ये चैतन्य उपबागा चैतन्यदेव अवता तस्व किशिष अस्ती ब्रूहि भो यदेशक सैत कथेस प्राप्त शक्य श्री श्रीरामकृष्ण अतो वच् ईश्वर पदप्दे मग्नों श्री प्रभु प्रेमोन्मत् सनगान गाया मज्ज निमज्ज रेपसागरे मे मन तलातल पातालम अन्विष्य प्राप्त रे प्रेमरत्न धनमेत सागरे मज्जना मरम नय तो अमृतसागर है नरेन्द्रा शिक्षा ईश्वर अमृतसागर है अहम नरेन्द्रम अवदम ईश्वर रससागर ऐत्रे मसी न वेति ब्रूहि अस्त मनस्व कपल कपलमसया मक्षिका संवृत्त क्वेश्च्य रस पाश्यसि ब्रूहि नरेन्द्र अवदत् अहम कपाल तटा सन् मुखम प्रसार्य पाशा यूरगमना मज्जेय तदाविदानंदसागर है मृति अयम सागर अमृत है ये ज्ञा ते वक्ति आतिशय न वर ईश्वर प्रेम कि आतिशय अस् अत वज् सच्चिदनंदसागरे मग्नों लाभे सती का चिंता तदा आदेश अभी लोक लोकशिक्षा सैत